अब तक शाम के चार बज चुके थे विक्रांत इस वक्त डीएन नगर ब्रांच के इंटेरोगेशन रूम में मौजूद था पहले की बीमारी की वजह से और चिंता की वजह से अब इस वक्त मीनाक्षी काफी कमजोर और हताश लग रही थी उसे पहले से ही इंटेरोगेशन रूम में लाकर गार्ड्स ने बैठा दिया था मीनाक्षी गुमसुम होकर लकड़ी की कुर्सी पर अपना सिर नीचे करके बैठी थी लेकिन जैसे इंटेरोगेशन रूम में विक्रांत पहुंचा तुरंत ही मीनाक्षी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और विक्रांत को पकड़कर जोर जोर से रोने लग विक्रांत सर विक्रांत सर मैं आपको जानती हूँ आप बहुत बड़े डिटेक्टिव हैं आपने बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं प्लीज प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए वो बेकसूर है उसने कुछ नहीं किया है कुछ नहीं किया है उसने वो बेकसूर है उसे गलत फंसाया गया है झूठा इल्जाम लगाया गया है अरे आप आराम से बैठी पहले विक्रांत ने मीनाक्षी को दूर करते हुए कहा तब तक वहां मौजूद गार्ड्स ने मीनाक्षी को पकड़कर दोबारा से कुर्सी पर बैठा दिया लेकिन अभी भी मीनाक्षी आंसुओं के साथ जोर जोर से रोए जा रही थी सर आपने उ सौ का किडनेपिंग केस सॉल्व किया है आपने वो हाथ काटने वाला केस भी सॉल्व किया था तो क्या आप अब मेरे बेटे को न्याय दिलाने के लिए यह केस सॉल्व नहीं कर सकते प्लीज सर मेरा बच्चा मासूम है बहुत मासूम है वो उसने कुछ नहीं किया है बचा लो उसे आप पहले शांत हो जाइए फिर हम बात करते है विक्रांत उसे शांत कराते हुए कहा देखिये आप इस तरह से रोती रहेंगी तो मैं चाह भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा अगर आपको मदद चाहिए तो पहले आपको मेरी मदद करनी होगी विक्रांत भी कुर्सी खींचकर बैठ गया और अब वो मीनाक्षी बैठा हुआ था मीनाक्षी ने रोते हुए कहा सर मैं आपकी हर मदद करने को तैयार हूं बस आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। अच्छा अच्छा आप ये बताइए विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा आपको क्यों लगता है कि विजय नहीं टीना को मारा था विक्रांत ने सवाल किया देखिये अगर विजय को आपके बेटे से कोई जलन होती उसकी सुन्दरता से या उसके पैसे से तो वो आपके बेटे का खून करता उसे टीना को मारने की क्या जरूरत थी और दूसरी चीज ये भी है कि अगर विजय टीना को पसंद करता था तो भी वो भला उसे रोहन तो को मारकर उसे अपने रास्ते से हटा दे मीनाक्षी अभी भी रो रही थी उसने सिसकते हुए जवाब दिया विजय हमारे घर का बहुत करीबी था वो अक्सर हमारे घर पर आता जाता रहता था हम सब लोग उसे अच्छे से जानते थे सिर्फ वो ही एक ऐसा था जो टीना को मारने के बाद बड़ी आसानी से हमारे घर में छुपा सकता था यहाँ पर रहता था और कभी -कभी भी हमारे घर में रोहन के साथ रहा करता था फिर मीनाक्षी ने आगे बोलना शुरू किया मैंने पुलिस रिपोर्ट में पढ़ा था की टीना ने मरने से पहले जमीन पर कुछ लिखने की कोशिश की थी पुलिस ने ना जाने किस हिसाब से ये अनुमान लगा लिया था कि टीना ने जमीन पर ना लिखा था जबकि टीना की डेड बॉडी जिस पोजीशन में पड़ी हुई थी उस हिसाब से उसने जो लिखा था वो ना नहीं बल्कि वी लिखने की कोशिश कर रही थी वी से विजय था, ना कि रोहन फिर भी पुलिस ने विजय को ना पकड़ के मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया और सर आप खुद बताइए मीनाक्षी ने अपने आंखों से आंसू भरते हुए विक्रांत से कहा जब टीना का मर्डर हुआ तो उसके बाद सबसे पहले उसके पास रोहनी पहुंचा था उसने खुद ही एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करके बुलाया था अब आप खुद बताइए अगर उसने सच में टीना का कत्ल किया होता तो फिर वो वहाँ पर कोई सबूत क्यों रहने देता वो आसानी से वहाँ से सारे मीनाक्षी तो ने, हाँ, ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा रोहन ने मुझे बताया की जब उसने टीना को मरा हुआ देखा तो वो बिल्कुल घबरा गया उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसने उन सब सबूत की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया उसने बस वही किया जो उसे सही लगा जिससे वो टीना की जान बचा सके इसीलिए उसने सबसे पहले एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाकर टीना की जान बचाने की कोशिश शुरू कर दी मेरा रोहन बहुत सीधा है बहुत मासूम है वो अच्छा विक्रांत ने अपने नोटबुक टीना, टीना रोहन के बीच कैसा रिलेशन था और आपकी फैमिली और टीना की फैमिली के बीच कैसा रिलेशन था मैंने उसे कई बार देखा था लेकिन ज्यादातर किसी शूटिंग के समय पर ही देखा था मीनाक्षी ने जवाब दिया वो बहुत सुंदर थी और मैंने उससे कई बार बात भी की थी तो बातचीत में भी वो बहुत अच्छी थी मैं उसकी सीनियर एक्टर थी तो वो अक्सर मुझसे टिप्स के लिए पूछती रहती थी और मैं जब उसे कुछ बताती थी तो वो बड़े ध्यान से मेरी सारी बात सुनती थी और जहां तक रही टीना और रोहन के रिलेशन की बात तो मुझे इस बारे में कुछ कन्फर्म नहीं है मुझे सच में नहीं पता कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे या नहीं रोहन ने तो मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया वैसे भी अगर रोहन उसके साथ रिलेशनशिप में होता तो फिर वो जरूर मुझे बताता और तब उसे फ्लैट में रहने की क्या जरूरत थी वो आराम से हमारे घर में रह सकती थी अच्छा ये बताइए अगर आपको रोहन और टीना के रिलेशन के बारे में पता होता तो फिर आप क्या करते विक्रांत ने सवाल किया मुझे पता नहीं। मिनाक्षी ने जवाब सर हमारे प्रोफेशन में जल्दी शादी करने का नुकसान ही होता है एक्टिंग लाइन में अक्सर लोग शादी लेट ही करते है और रोहन तो अपने लुक की वजह से ही काम पाता था और इसी वजह से पॉपुलर था अच्छा तो फिर आपके हसबेंड उनका क्या रिएक्शन होता विक्रांत ने सवाल किया देखिए वो रोहन के मीनाक्षी मेरे हजब समझदारोहन को चुका था उसकी बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती थी ऐसे में वो किसके क्लोज है किसके नहीं ये ज्यादा मैटर नहीं करता मीनाक्षी कुछ और भी कहना चाहती थी लेकिन फिर वो अचानक से रुक गई शायद इस वजह से क्योंकि अब वो जो कहने वाली थी वो केस से रिलेटेड नहीं था अच्छा मीनाक्षी जी ये बताइए विक्रांत ने मीनाक्षी की तरफ बड़े सीरियस भाव से देखते हुए कहा आपको कभी अंकित पर शक हुआ क्या क्या नहीं कभी नहीं क्यों मीनाक्षी ने चौंकते हुए कहा क्योंकि देखिए अंकित भी बड़ी आसानी से रोहन के कमरे में चाकू छुपा सकता था विक्रांत ने जवाब दिया सर आप क्या बात कर रहे हैं वो भला ये सब क्यों करेगा वो हमारी फैमिली का मेम्बर है रोहन की ही तरह वो भी बहुत भूला मीनाक्षी ने चौंकते हुए कहा क्यूँ नहीं करेगा उसके पास वजह है बहुत बड़ी वजह है विक्रांत ने जवाब दिया देखिए, अंकित अपने बाप की पहले इकलौती औलाद था उनकी प्रॉपर्टी का अकेला हकदार था वो बाद में रोहन के आने से दो लोग हो गए और रोहन जिस हिसाब से पॉपुलर था उससे हो सकता है कि उसे जलन होती रही हो जेलेसी के चलते हो सकता है उसने ये सब किया हो तो वजह तो बहुत बड़ी है मीनाक्षी जी नहीं ऐसा नहीं, नहीं हो सकता मीनाक्षी ने जवाब दिया देखिये मैं अंकित को बचपन से जानती हूँ यहाँ तक के मैंने खुद पाला है उसे रोहन उसे बहुत मानता था और वो भी रोहन को बहुत मानता था वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था वो दोनों बहुत क्लोज थे अंकित का कोई ऐसा बर्थडे नहीं जाता था जब रोहन उसे कुछ गिफ्ट नहीं देता था खुद अंकित भी रोहन को अपना भाई मानता था और बड़े भाई की तरह उसकी इज्जत करता था दूसरी चीज अंकित तो टीना को उतना जानता भी नहीं था वो भला उसका मर्डर क्यों करेगा मीनाक्षी ने कहा सर मैं आपसे कह रही हूँ ना ये मर्डर विजय नहीं किया है वो बहुत शातिर है आप उसको अरेस्ट करके पूछताछ कीजिए वो सब उगल देगा यकीन करो मेरा उसी ने यह मर्डर किया है लेकिन विजय उस रात टीना के मर्डर के वक्त बार में बैठा हुआ था उसका वो सबूत भी दे चुका है विक्रांत ने कहा वो बार अपार्टमेंट के बिल्कुल नजदीक है वो टीना को मारकर दोबारा से बार में चला गया होगा और हथियार वो कैसे छुपाया उसने उस रात जब उसने ड्रिंक कर लिया था तब उसके दोस्त ने उसे सीधे ही घर भेज दिया था इस बीच उसने रोहन के कमरे में जाकर चाकू कैसे छुपाया होगा विक्रांत ने जवाब दिया नहीं सर आप जानते नहीं विजय बहुत शातिर है बहुत चालाक है वो उसने जरूर कुछ न कुछ प्लानिंग की रही होगी हो सकता है कि उसके साथ कोई और भी रहा हो। इतना कहते हुए मीनाक्षी फिर से रोने लग गई उसके आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए मीनाक्षी से पूछताछ करने के बाद वापस लौटते समय कार में विक्रांत अभी भी मीनाक्षी के बारे में और उसके द्वारा कही गई बातों के बारे में ही सोच रहा था मीनाक्षी किसी भी हालत में ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि विजय ने टीना का खून नहीं किया यहाँ तक कि जब उसे ये बताया गया कि विजय के पास गवाह हैं, फिर भी उसने विजय को बेकसूर मानने से इनकार कर दिया मीनाक्षी को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट देखकर विक्रांत को भी एक बार के लिए विजय पर शक होने लगा उसके मन में ये सवाल उठने लगा की आखिर विजय उस रात ठीक उसी सामने बार में क्यों गया जब टीना का मर्डर हो रहा था वो किसी और टाइम पर भी तो बार जा सकता था और किसी दूसरे बार में भी तो जा सकता था कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय ने जो गवाह दिया था वो उसका ही आदमी था क्या पता उसने रेस्टोरेंट के मालिक यानी कि उस सरदार को पैसे देकर खरीद लिया हो अब वो सरदार तो मर चुका है उससे तो पूछताछ हो ही नहीं सकती लेकिन विजय के उन दोस्तों को जरूर इंटेरोगेट किया जा सकता है जिन्होंने विजय को उस रात घर भेजा था उन्हें जरूर कुछ न कुछ पता होगा यह सोचकर ही विक्रांत ने तुरंत सुनिधि को फोन करके विजय के उस दोस्त के सारे डिटेल निकालने के लिए कह दिया कुछ ही देर में सुनिधि ने दोबारा से विक्रांत को कॉल बैक किया और उसे विजय के इस दोस्त के सारे डिटेल दे दी विजय के इस दोस्त का नाम रवि था रवि ठाकुर